और वो जिन्हा आंसू में तो रहती है स्वाभाविक और वे लोग जीवन आंसू बढ़ना चाहते हैं उनको प्रयत्न करके धारण करना पड़ता है माने जब आप का एक बात कि आप किसी टी को जानने की कोशिश कीजिए और जानने के बाद तो उसके बाद जब हमारे यदि आप जाने में भी तर्क आइए हैं और फिर सच नहीं बोलेंगे ठीक तो बोलेंगे तो जो सच का ध्यान मेरे वो आपसे नाराज रहे अरुण सर फिर तो आगे चलकर वो आपको तो सच बतावे रहे शिव देना और हम उसको कहे बेटा ये काम करना पूरी कर और सिंधु को तुम्हारी जाए उसका तो नतीजा क्या होगा बड़ी मार बार कभी भी इससे रियालका अच्छा भाई जब तुम्हें अपने मन का करना है बारे में सोच सोच के तो लगा लगा काय तो, तो अपने दिमाग पर बोझ देना है ऐसे सत्य का जो ज्ञान है वो सत्य तो बताता है परंतु जब उसके अनुसार व्यवहार होने लगता है तब तो लोग कर्म से बताता है बार बार बताता है और जब उसके अनुसार व्यवहार न करे तो वो बताने को लेते हैं हम आपको प्रेस विवाद नहीं बता तो रहे हैं ये इतिहासियों की पहचान है कि वो अपने ज्ञान का आदर करता है कि नहीं जैसे आता आदमी है उसके चलिए पानी तो हमारे लिए पानी माना एक जिल अपने ज्ञान और उसमें वो पानी नहीं दे पानी का आदर करोगे पर्ण पिलाने वाले की भी रुटी बढ़ेगी और पानी का आदर नहीं करोगे ज्ञान का आदर नहीं करोगे तो पिला देंगे तो उसमें पानी का तिरस्कार तो हुआ पिलाने वाले का भी तिरस्कार है ये शिष्टाचार की बात करो तो एक आप लोगों पर भी विश्व में मैंने सब प्रदेश बारह बार पढ़ा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए अखिले का जहां उनका जास्थान होना था वो हाथ मार रहे गया तो फुण फुण फुण फुण। और बाहर भी हो गए गए तो बहुत कुछ और जब पाकिस्तान से हिदायकुल्ला खान गए वो भी प्रधानमंत्री थे तो हम महाराज हाल पर व्याचना देने के लिए तो पहुंच गए और वहां कोई था नहीं तो फिर बोली मोटर थोड़ी घुमाई गई बाद में कुछ थोड़े लोग आए तब तो उन्होंने जाके जाए ज्ञान तो में आदर की रुद्धि होना आवश्यक है विज्ञाश की पहचान पहचान आज तुम दस मिनट लेके आओगे तो कल हम 15 मिनट तुम्हारे आने के बाद है? तो भी 15 मिनट में बचत हो जाएंगे अब आपको विज्ञासियों की पहचान में उन जिज्ञास की जो पहचान है वो यदि आप किस बनना चाहते हैं तो आपको कारण करना पड़ेगा एक पहली बात देखो क्षमा अपराधी को दंड देखा अपराधी से न्याय का बर्ताव करना दंड देना अपराधी को ये अदालत का काम है न्याय दलो ये अदालत का काम है न तो किसी के जज तो को न कर न तो किसी ने किसी को पटका लेता हूं अब जने कने बहुत गलती करते देखो और उनको दंड देते चलो एक आदमी तुमको गाड़ी देगा और जाके राम है मौज से शबक लेना और तुम सस्ता रह जाओगे बदला कैसे रहें तो आज लें कि कल लें की परसों लें, लें, लें, लें, लें इससे संसार आपका बढ़ जाए तो जिस काम से संसार बढ़ता हो वो ज्ञास के लिए उनसे जीवन है संसार को संक्षिप्त करना है श्रोता बनाना है सरकार को कि वो बर्माश विकास के बारे में और विचार करने के लिए अधिक समय निकाल सके और अपने क्षेत्र को अधिक से अधिक शांत रख सके जैसे तो तुमको किसी ने गाली दी फिर बदले में तुमने उसको गाली दी तो उसने फिर गाली दी थी और तुमको गाली देते देख करके दूसरे लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो तुमको गाली देने लगे तो गाली पर गाली गाली पर गाली बढ़ के दुनिया फैल जाए और यदि एक ने दिन गाली और दूसरे ने कर दिया माफ तो एक एक गाली रहते भी नहीं है परंपरा नहीं करेगी कुछ तो जो लोग हिंसा के बदले प्रतिहिंसा करना चाहते हैं वे भी संसार को बढ़ाते हैं संसार को कम में का उपाय ये है क्योंकि संसार को कम ही ना न आप ईश्वर के बारे में या आत्मा के बारे में सोच नहीं सकते न ईश्वर से प्रेम कर सकते न ईश्वर का चिंतन करते तो दुनिया को कट करते हैं सब तो आगे बढ़ोगे और यदि जबान लड़ाओगे कि हाथ लड़ाओगे फिर समाज लड़ाओगे तो दुनिया में तुम्हें एक बार सफलता भले मिल जाए लेकिन आत्मज्ञान में सफलता नहीं मिलती क्योंकि जब तक तो संसार की चिंता सारा प्रभावित रहेगी तब तक आत्मा क्या है कैसा है ये मालूम नहीं पड़ेगा सब तो जैसे उसका गुरु बताते हैं गुरु हिंदी में गुर बोलते हैं हारमोनियम चाहे तत्व जो भी होता है से वो, वो खाना होता है जैसे तो पृथ्वी इसको चाहे भहावड़े से हो तो चाहे पूजा करो चाहे है इस स्पक रहो चाहे दूध दूध पानी कराओ पृथ्वी पृथ्वी में जन में शराब डालो कि बनाला डालो कि दूध डालो क्यों करते हैं आज में चाहे दो होम करो तो हवा में चाहे सुगंध छोड़ो चाहे सुगंध छोड़ो हवा क्यों देको एक महात्मा है आकाश में कैसा भी शब्द कोई करे कभी तूफान आवे और कभी शीतल सुगंध वायु चले कभी बदली हो कभी रोशनी हो आकाश करते हो, तो तत्व का ये स्वभाव होता है कि वो सब कुछ सहन करते हैं ब्रह्म ब्रह्म में चाहे ये सृष्टि का अध्यार हो कि न हो रस्सी को तुम सात समझो कि बाला समझो रस्सी को रस्सी दे ऐसे तत्व का स्वभाव है कृष्णोत् सहन कर लेना जो दुनिया के लिए जागरूक हो जाते हैं वो भी किसान स्वरूप जो आत्मा है उसके स्वरूप स्वभाव से विपरीत आचरण करता है और जो दुनिया के लिए आत्मबूला हो जाते हैं वो भी विपरीताकरण करता तो है तो आत्मधर्म है सरिष्ठता आत्मधर्म है क्षमा इसकी ओर तुम्हारा दुख होगा तो उल्ठो के नहीं दुनिया में उल्ठोगे नहीं उलझसे हुए चलोगे तो जहां से कहां रह जाओगे और ज्योतिष चढ़ रहे प्रगाररोह कर रहे और द्रौपदी गिर गए सहदेव गिर गए कठी नकुलिर गए कठी अर्जुन गिर गए कठिक इंद्र गए कठी पीछे घूम से देखने की जरूरत नहीं है पुड़िया बाबा जी महाराज कहते तो थे कि मच्छर की बोली समझने की कोई जरूरत नहीं जो सुनगुनाते हैं हमको सुनाने दो मच्छरों को तो संतोष नहीं होता ना तो कान में आके धोखते हैं वो लेकिन मच्छर को कान के लगे मच्छर को मारने के लिए चपथ मारो तो तुम्हारे कान को लग जाएगा। ये है एक जो तो सत्यता ध्यान चाहता है वो जने जने से संघर्ष नहीं करता युक्त नहीं करता टकराव नहीं करता बदला लेना नहीं चाहता ये क्षमा हो सक है क्षमा हो सके लक्षण क्षमा से अपने स्वरूप की जो शांति है वो चमकती है क्योंकि चित्त जब शांत होता है तो अपने आत्मा का उसमें में प्रतिबंधक होता है परछाई पड़ती है समाजुक्तरण में आत्मा की छाया पड़ती है और आत्मधर्म का प्रकाश होता है अब तो विद्यार्थी का एक दूसरा ग्राम लक्षण माने जिससे जिज्ञासु पहचाना जाए आप अपना नाम रखते रखें हमारे पास एक है सज्जन उन्होंने अपना नाम जिज्ञासु रखा तो नाम रखने से तो काम नहीं है उसमें जो लक्षण होना चाहिए वो आपके अंदर खाना चाहिए और ये जिज्ञासु अब एक क्या दिव्यांगों के जीवन में जो आर्दव हो आर्दव आर्दो माने सरलता कपट नहीं रखता वो ये कपट आत्मधर्म ने मनस के नियत बचत के नियत कर्म के नियत मन में कुछ है सुख है मन में जैस तो होता है इतना स्वार्थ और हम सामने वाले से कहते हैं कि ये हम तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं किसी को माया होते हैं माया ये ये अविद्या का स्वभाव है है सब प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वभाव तो है। ये राजनीति भी नहीं है। माने तो माया खूस माने कपट खूस माने फल खूस माने छिपाव कैसे तीन टूट सकते हैं तो आर्जो माने सरलता ज्यों के क्यों जो मन में है उसको बोलना आवश्यक हो तो ठीक ठीक बोलो और अनावश्यक हो तो मत बोलो क्योंकि मौन भी आत्म बढ़ने बोला मौन आत्म कपटी जो है वो जिज्ञास नहीं हो सकता क्योंकि जब अपने को छिपाने के लिए वो प्रयास करता है तो अपने को छिपाने में अपना आत्मा भी ठिक जाता है ठकना हुआ अपने आप को ढकना जब तुमने अपने आप को ढकने का प्रयास किया तो आत्मा पर भी ढक्कन पड़ गया इसलिए महाभारत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है शौक हो ना याद करने का सर्व जिम्म मृत्युपदम ज्ञान ब्रह्मण पदम एताषय प्रहलाप्यप मृत्यु का निवास स्थान है कपटी पर मौत की छाया है, अपने आप को ही मार रहा है सर्वम जिम्मम वृत् बदम आर्जव ब्रह्म पदम जहाँ ऋझता है सरलता है वहां ब्रह्म का प्रकाश तावाद ज्ञान विषय सारे एक ज्ञान साधन का सार कार्य है अंतकरण शुद्धि अंतकरण शुद्धि का ना यही है प्रलापक क्यों कर सके जैसे पागल आदमी प्रलाप करते रहते हैं ऐसे ज्ञान का प्रलाप करना जो तो कुछ जाना इसका नाम जान नहीं है जिज्ञासु का जीवन होता है जिज्ञासु सत्य के जिज्ञासु सत्य रत के पिपासु यदि बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में सरलता लानी पड़ेगी दूसरी बात है या भी दुनिया को बढ़ाने वाली ही चीज है घटाने वाली नहीं और दुनिया में जैसे एक दुखी पर दया करें सिर्फ दूसरा दुखी मिलेगा सिर्फ तीसरा दुखी मिलेगा एक चौथा दुखी मिलेगा दुनिया में न दुख का अंत है न दुखी का अंत है तो वो परोपकारी संस्था जरूर समाज सेवी है बहुत बढ़िया है समाज की सेवा हो खड़ी दिख रहा वो विभाग दिख रहा है वो हो साधुओं का विभाग है, जो तो परोपकार करता है तो परोपकार में इन महत्व किस बात का आदमी का महत्व उसको खिलाने के लिए अन्न का महत्व है उसको पहनाने के लिए कपड़े का महत्व है उसके निवास के लिए मकान का महत्व है पुराने दुखी जो महत्व महत्वपूर्ण है वो भौतिक पदार्थ पर है इसलिए दया है तो सब तो और भरे के मन में रहने के दूसरे के दुख को देखकर उसके सुख से कातर हो जाना दुखी हो जाना यथाशक्ति उसके सुख को दूर करने का प्रयत्न करना ये तो एक सज्जन गुरु का लक्षण है परंतु यदि पीने लग जाएंगे तो फिर आप सेवा तो करेंगे गलत है पर जो का परमार्थ का सत्य का जो ज्ञान है आप अपने आत्मा के बारे में चिंतन नहीं कर हैं। तो जिज्ञासू में दया होनी चाहिए वो दया कैसी होनी चाहिए तो असल में एक सर्वसित्व आत्मधर्मा किसी का अहित न है। और सबका हित ही हो अपने मन में ये एक शुभ भाव रखना इसका नाम दया है क्योंकि ये जो आत्मा है ये जो ब्रह्म है ये सब में एक एक महात्मा से हमारे तो गांव से थोड़ी पर बारह चौदह दिन ये गंगा किनारा जो है ना वो महात्माओं की जन्मभूमि ये नर्मदा किनारे सुख लोग होते तो हैं ना गिरनार में शुभ होते हैं और ये जो हिमालय है जो गंगा तट है ये जादू मंत्र सोना का क्षेत्र नहीं है वो पर ज्ञान का क्षेत्र है के किनारे रहते थे महात्मा तो हम लोग कभी कभी ही उनका जुखा खा लिया करते तो थे तो हमारे बिरादरी के जो लोग थे भाई बन थो उन्होंने जाकर उनसे पूछा महाराज आप कौन हो तो हमारे बालक आपका जुखा खा लेते हैं तो उन्होंने कहा कि जो मच्छर है तो जो मक्खी है सो तो माने मारे मच्छर की आत्मा मक्खी की आत्मा गाय की आत्मा ब्रह्मा की आत्मा की आत्मा ऋणगर्भ की आत्मा ईश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा ये तो एक है कहीं आत्मा आत्मा ने कहीं पर ही बताया अरे नाज तो बिल्कुल तो बताया बताओ ठीक बताया परंतु असल में महात्मा वही है वो जो सबकी आत्मा है देह की मृत्यु का या जिंदा रहने का कोई तो महत्व महात्माओं की दृष्टि में नहीं तुम्हारे साथ चार रुपया आया कि चार रुपया गया लेकिन जब तुम होने अच्छे हो ना हाँ आए हमारे साथ नहीं आया कहा जाए सब तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे स्तर में बैठ के जहाँ तुम बैठे हुए हो वहाँ आर बताना पड़ता है कि तुम्हें ऐसे सहमत होगा तुम्हारी व्याख्या ऐसे पूरी होगी वो, वो महात्माओं का स्तर नहीं है करोगे क्या होगा दुखी है घर में रखो रखो अपने माँ बाप की तरफ पति पत्नी की तरफ भाई बंधु की तरफ मेरे रखो नहीं रखते उतनी ममता तो नहीं हुई ना तुम्हारी ममता तो कम होगी अरे बाबा कहा अपने दिल का टुकड़ा और कहा ये दरिद्र बोले अब तुम्हारे जैसी इस स्वच्छता नहीं रखेगा गन्दा कर देगा उसको देख के तुम्हारे मन में अभिमान पैदा होगा तो तुम्हारा तत्वगुण अभिमान होने पर अवोगुण हो जाएगा और घृणा होने पर तमोगुण हो जाएगा बाद में तुम चाहोगे की ये कब चला जाए लेकिन जो हित है जो निहित है वो उसके भीतर है वो तो जो तुम्हारे शरीर में है वही उसके शरीर में है कोई ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ने योग्य हो अरे दूसरी चीज है ही नहीं है तो किसको छोड़ना किसको पकड़ना तो हिद की भावना और किसी को अपने से अलग विलख नहीं समझना अपरित्याग रखना इसका नाम दया कहते है हैं कि आत्मधर्म तो हो यदि तुम सच्चुद्ध परमेश्वर को जानना चाहते हो तो ये काम धर्म तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा और बोधे संतोष आप तुम प्रेम कर से करते हो जाएगा इन छोकरे छोकरी बोलते हैं छोकरा कहता है मैं छोकरी से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ और छोकरी बोलती है मैं छोकरे से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं एक तो प्रेम से कब तक प्रेम करेगा जब दोनों की ताढ़ी में हाथ लगाएगी तो वो अपनी ताढ़ी की आग बुझावेगा और दूसरे की दाढ़ी की आग नहीं तो सबसे अधिक प्रेम अपने आत्मा में अपने लिए सब कुछ अपने लिए हो लेकिन अपना माने शरीर बच्चे यही मुश्किल है। हमको एक देश ने बताया था इस बड़ी काम की बात कभी कभी बताते हैं अपने की बात नहीं बोले महाराज कोई भी सरकारी अफसर हो जब उसको पटाना होता है तो उसको एक महीने में जितनी आमदनी होती है उसका तिगुना उसके सामने ले जाकर रख दे अरे बिना आपको फिस्तरी लगे बिना परिश्रम दिए जब तिगुना आता है ना तब तो वो खुद नहीं देता है तो कैसा अच्छा अच्छा मीन सा बात कर लो है? या उनके पास जो सभी सभाए लोग होते हैं उनसे काम करवा देते हैं तो जहाँ संसार के काम में और अपने स्वार्थ में बाधा पड़ती है वहाँ आदमी शरीर के लिए दूसरे को हानि पहुँचाने लगता है मूल बात यह है जब तक दूसरा रहे है, तब तक शरीर का स्वार्थ ही रहे इसलिए ज्ञान ये बताता है कि तुम शरीर में तुम अपने प्यारे हो सबसे प्यारे हो सबसे प्यारे, हो। प्यारे हो। लेकिन तुम शरीर में यदि शरीर को रख करके और तुम अपने को सबका प्यारा मानोगे तुम हम जाओगे? हो गए इससे पहली बात ये है कि शरीर में से मैं तो निकालना जरूरी तो है हमारे जो प्राचीन टीकाकार है विष के समान नोड़ो माने विष जैसे अदर्थकारी है हमारे शरीर में मृत्यु और रोग को बुलाता है वैसे ये विषय भी हमारे शरीर में मृत्यु को और रोग को बना बुलाते हैं तो जैसे विश्व त्याग होता है वैसे विषय भी त्याग होता है विष में दो अक्षर विषय में भी दो अक्षर तो विषय है एक तीसरा बढ़ा हुआ है हाँ। ये बात है तो वहां विषय शब्द की जो तो व्याख्या प्राचीन टीकाकारों ने थी वो ये थी कि देह सहित विषय ये शरीर भी विष है वो इसमें क्या है शब्द है संत है रूप है रस है गंध है विषय भी तो है मिट्टी है पानी है आग है हवा है तो की से जब माने देह में भी तुम मिट्टी नहीं हो तुम पानी नहीं हो ये बात आगे आने वाली तो है। मिट्टी पानी तुम्हारा स्वरूप तो नहीं है वो शरीर में है तो क्या शरीर में मिट्टी है वजन जो है वजन हूँ ठोस का नाम मिट्टी होता है और प्रवाही का नाम पानी होता है, है और हसी ठोस है और इसमें जो गैस है गर्मी इसमें जो गर्मी है वो आग है शरीर में पचाता है और इसमें जो गैस है हवा जो चलती है वो वायु है उम कौन सा है जिसमें जो पोल है अवकाश है वो है अब अपने शरीर के भीतर ही देखो कि तुम माटी हो कि पानी हो कि गर्मी हो कि हवा हो कि आसमान हो रुपया गिनते गिनते और संबंधियों से मिलते मिलते अपनी होने से तो तुम्हें आत्मा क्या है तो संतोष सबसे प्रिय सबसे आनंद ये आत्मा का स्वरूप है ये ब्रह्म का स्वरूप है और सत्य सत्य का तो कुछ नहीं है दूसरे को यदि तुम सबसे समझोगे तो तुम पहले से हो और दूसरे को सबसे समझते हो एक नंबर का सत्य आत्मा और दो नंबर का सत्य दूसरा इसी से समय पर नौकर तक जाकर काम नहीं देते हैं जाती सब बिगड़ जाता है क्योंकि जब उनका स्वास्थ्य पूरा नहीं होता उनके सुख में बाधा पड़ती है तब वो माँ बाप को भी नमस्कार कर लेते हैं गुरु को भी नमस्कार कर लेते हैं ये सत्य है अपना आसपास कोई भी सूत्रा मालूम पड़ेगा तुम्हारा देवता दानी कोई भी सूत्रा मालूम पड़ेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा ना दूसरा और ये ब्रह्मा है कि विष्णु है कि है, है तो विज्ञासों के लिए जिज्ञास माने जानने की जिनको प्यास है प्यास की नहीं है अरे हमारा दिया हुआ अमृत बाबा ये अमृत का गढ़ा कहीं सारे समुद्र में मतो देख देना ये मोती अमृत है मोती ये जो सामने डालने के लिए नहीं है सत्य सत्य जिसके होने पर दूसरा सच्चा या झूठा मालूम पड़ता है दूसरा झूठा मालूम पड़ता है तब तो बहुत बढ़ गया लेकिन दूसरा सच्चा भी मालूम पड़ता है नोट करो इस बात को बदा तो वो दो नंबर का सत्य है एक नंबर का सत्य अपना आत्मा और दो नंबर का सत्य दूसरा वो दूसरा चाहे कोई हो ईश्वर हो विदयनगर हो विराट हो लोग तो ब्रह्मांड हो उनके ब्रह्मा ब्रह्मांड शुम तो हो दो नंबर का सत्य है एक नंबर का सत्य है अपना वो आत्मा जो शरीर में गिरा हुआ नहीं है, का है जिसकी कल्पना में देश का वो है जिसकी कल्पना में काल का आदि अंत है जिसकी कल्पना में को, को भी वस्तुओं का ज्ञान अज्ञान रहता है वो अपना आत्मा है अपना स्वरूप है अपना सत्य है कि युषव धजो जैसे अमृत को अपने लिए हितकारी समझकर हम सेवन करते हैं और विष्ण को अपने लिए अनदम समझ करके छोड़ते हैं तुम्हारे लिए अंदर से महत्वपूर्ण क्या है धन करता रंग धन करता करता रम धन इस देव को तो भी समेदार बनाकर रखता है। वो समझते हैं ऐसा नहीं अपनी कीमत सब तुम्हारे लिए संसार बढ़ा जो तुम्हारे लिए अपना अंतकरण बढ़ा रहे अंतकरण सोच तो अपना हृदय तुम्हारा हृदय हंस गया दुनिया में तो तुम सत्य भी जिज्ञा चुके रहोगे परमात्मा से पे जिज्ञा कैसे रहोगे सचिते शवत्यजारत्योषमूषव सरसा सांति के समय आत्मचिर्तन होता होगा जहां अपमान करने वाले की याद आती है जहाँ कपट करने का स्थान आता है जहाँ चित्त में क्रूरता का रिवाज है जहाँ असत्य से प्रेम है और जहाँ असंतोष की आग फरक रही है उसको पहले बुझाने का प्रयास करो और फिर देखो आप आप का अमृत मैंने आज बुझाओ आज बुझाओ आज लगी है जनभर में सत्रह तुम्हारा धन तुम्हारे से काम करते जब तुम खुद व्याकुल रहते हो तुम्हारे नौ तक का किस काम कर जब तुम खुद व्याकुल रहते हैं वल्लभदास जी का एक शब्द में उसने लिखा था राम सत्ताध्याय की याचिका में हो तो वो लिखता है कि आदमी को दुख देने का किसी को दंड देने का दुख देने का अधिकार कब होता है तो जब वो स्वयं दंडित न हो स्वयं दुखी न हो अपने को दुखी रख के अगर तुम दूसरे को दंड दे सकते हो कृष्ण से कहते कि तुम हम लोगों को दुखी कर रहे हो तो यदि तुम अपने को दुखी किए बिना हम लोगों को दुखी कर सकते तो हमको तो खुशी होती की तुमको दुख देना आता है लेकिन जब तुम खुद दुखी होकर हम लोगों को दुख दे रहे हो तो यही कहना पड़ेगा कि तुमको दुख देने का भी कऊर नहीं है। है? तो ने का भी जरूर नहीं है स्वयं तो सुखी रहकर तुम करे तो स्वयं दुखी होकर तुम करे को दुख देते हो तो भाई मेरे बात ये है यदि तुम स्वयं जागना जागरा के उस चमक के नलक के मुझू तुम अभी जी का अलग सुख लेकर बना, दो लेकिन चमक के जीवो हो और रोग होंगे रो मत जीव हो। तुम्हारा ये अविनाशी आत्मा जो कभी मरना मरा नहीं मरने वाला तुम्हारा ये चेतन चमाचम तम चमकने वाला आत्मा ये परमानंद परम बर्म प्रेमानद आत्मा जो कभी काल में घेरे में नहीं आया न पैदा हुआ न मरता है काल को तो बना बना के मजा लेता रहे जो कभी देश के तेल खाने में बंद नहीं हुआ जो देश के खाने बना बना के मजा लेता है जिस पर कभी अज्ञान आए नहीं जनता कभी आई नहीं वो तो अमृत पे और अमृत शराब पियोगे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जैसे जहर से शरीर नष्ट होता है वैसे शराब से बुद्धि नष्ट है और सुबह खेलोगे अब आया अब आया अब कि आ गए अब मारा अब दे अब किसी इंतजार कर रहे होश्वर की इंतजार हो रही है उसमें जान की इंतजार हो रही है पैसे के इंतजार हो रही है कुछ ये सब जो तो है अनर्थ जीवन तो में विष पीने से शरीर का नाक और शराब पीने से रूदी का नाद देखो जड़ का चिंतन करने से ज्ञान का नाज पराधीन हो जाने से तो अपने आनंद का नाश अपने हाथ करते इसलिए हम क्या हैं आत्मा क्या कहे ये समझना जरूरी है न प्रकृति न जलम आनंद न वायुर्व्यौ न बावान एक साक्षिण आत्मा चित्रूपिमुक् है संसार के दुख से छुटकारा चाहते हो कहा मारा दूर कथा से छुटकारा चाहते हो कहा मारा मृत्यु से छुटकारा चाहते हो कहा मारा है तो दुनिया में जो खुद ना, दुख से छुटकारा चाहते हो मुक्त है और जब पास दूर कथा से छुटकारा चाहते हो तो मुक्त है चाहते हैं मृत्यु से छुटकारा चाहते हो मुक्त है तो हमारे पास आके कोई बड़ा महाराज हमको तो शराब पीने की छुट्टी कर दी बोल तू तो तुट्टी बाबा हमारे पास क्यों छुट्टी लेने को आप <laughs> तो कहा तेरे करने मना करने को जाते हैं हमारे साथ है जी किसी आती है कितनी आती हूँ तो बस बस महाराज हमारा आत्मन क्या करने का होता है खुदकुशी तो करने का मन होता है हाँ हाँ आप कह नहीं कि बोले